महोदितीवासीन श्रीम्जगन्नाधमलांबोपाजग्रवामारी गोवर्धनमठ भोगवर्धनपीठाधीशर श्रीमदराजराजेशर श्रीशंक्य श्री निरंजन तीर्थस्वामी चरण कमल वर्यचरण यमाना अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयंत धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौहत्या जगदगुर शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा भगवती की श्री बलभद्र महाप्रभु की श्री वृंदावन विहारी लाल की भारत भारत भारत हर अब तो वृद्धावली हो गई वृद्धावली के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता पहले हमने ध्यान ही नहीं दिया पहले हमें ध्यान नहीं दिया विरद्धावली के बाद तो नियम है मेरा ही प्रवचन हो सकता बीच में कुछ नहीं मर्यादा है जाने। कल कर देंगे <laughs> कल कर देंगे विषय की कि रा पीढ़ नटवर वपुकर्णयो कर्णि विवरदवास कनक वैजयती कमला रानेणोरधरसुधया पूरय गोपवृंद्रृंदारण्यं स्वपरमण प्राविशीतर्ति मधुरीमरसवापी मददंसी प्रजल्प प्रणय कुसुम वाटी भृंगसंगीत घोष सुरतिमरभेरी शुभते पूतनारेर नारेर्जयती हृदय कॉपी वंशी निनाद कोमल कूजय वेणु श्याम कुमार वेद वेद पर्रह्म भासय मम निगमकलोल फल सुख मुखाद मृतद्रवसंुत पिबत भगवत रसमल मुहुर हो रुविभाुका यात्रा यात्रा रघुनाथ युनाथकर्तन त्र त्रतमस्तकि बापूर्ण लोचना मरुति नमत राक्षक श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्रणियों में विश्वक गौ माता की गौहतिया भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पत्रि जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की और हर महादेव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 राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महादिव्य शंभ शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा नारायण नारायण नारायण श्रीमदभागवत में जीवन दर्शन यहाँ के मनीषियों ने इस बार यही विषय रखा है किस अभिप्राय से रखा है इसका निरूपण तो कल ना हमारे आचार्य महाभाग करेंगे जीवन क्या है दर्शन क्या है जीवन दर्शन क्या है इस पर कुछ विचार व्यक्त करना उचित समझता हूँ स्थूल सूक्ष्म राज कारण शरीर से युक्त जीव का नाम ही जीवन हो जाता है इन्होंने विषय रखा है श्रीमद् भागवत में जीवन दर्शन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से युक्त जीव का नाम ही जीवन है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक होता है सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक होता है कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक होता है जीव शिव स्वरूप भगवत तत्व का परमात्मा का अभिव्यंजक होता है अभिव्यंग के अधीन अभिव्यंजक का अस्तित्व यहाँ मान्य है और अभिव्यंजक के अधीन अभिव्यंग की अभिव्यक्ति यहाँ मान्य है बल्ब और बादल के योग से विद्युत की अभिव्यक्ति होती है बल्ब या बादल ही विद्युत नहीं है परंतु विद्युत की अभिव्यक्ति मेघमंडल और बल्ब के अधीन है इसी प्रकार स्थूल शरीर के अधीन सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति है सूक्ष्म शरीर के अधीन कारण शरीर की अभिव्यक्ति है कारण शरीर के अधीन जीव की अभिव्यक्ति है और जीव के अधीन शिव स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति है तो हमने बताया परमात्मा स्वरूप शिव तत्व से भावित जीव स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से जब युक्त होता है तब उसे ही जीवन कहा जाता है मृत्यु क्या है जब जीवन की चर्चा करते हैं तो मृत्यु की चर्चा भी अनिवार्य होती है पुरियष्टक सहित कला का स्थूल शरीर से वियोग ही मृत्यु है पुरियष्टक का अर्थ होता है सूक्ष्म और कारण शरीर कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतकरण चतुष्टय अथवा अंतकरण पंचक और तन्मात्र पंचक का नाम है पुर्यष्टक में ये पांच पंचक हो गए फिर अविद्या काम और कर्म इन आठों का नाम है पुर्यष्टक जैसे बाहर आठ पुरियाँ हैं अयोध्या मथुरा माया ये सात और श्री जगन्नाथ पुरी को लेकर आठ पुरियां बाहर हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आठ पुरियां हैं उन्हीं का नाम पूरी अष्टक है कर्मेंद्रियों का समुदाय एक पुरी है ज्ञानेन्द्रियों का समुदाय भी पुरी है प्राणों का समुदाय पुरी है मन बुद्धि चित्त अहंकार और ग्ञातृत्व रूप अंतःकरण पंचक एक पूरी है गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये तन्मात्राएं भी पूरी हैं अविद्या काम और कर्म ये तीन पूरियां हैं सब मिलाकर पूरी अष्टक की सिद्धि होती है जिसे सूक्ष्म और कारण शरीर कह सकते हैं जिनका नाम पहले ओम चैतन्य जी था और अब मैं भूल गया नया नाम अंदर ही आ जाए अच्छा <laughs> <आँछा। laughs> वो बाहर बैठे होंगे अंदर आ जाए अब नाम भाई आ, नया नाम याद करने में विलंब होगा तो हमने कहा कि सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जीव कला जब इस शरीर को छोड़ देती है तब शरीर का नाम सब हो जाता है और सूक्ष्म कारण शरीर सहित जीव कला जब इस शरीर का ग्रहण कर लेती है तब जीवन हो जाता है हम सत्यवान का उदाहरण है पुर्यस्तक सहित जीव कला ने शरीर को त्याग दिया यमराज ने क्या किया पुरियष्टक सहित जीव कला का कर्षण कर लिया तो सत्यवान का शरीर शब के रूप में शेष रह गया सावित्री देवी के शील पर उनकी निष्ठा पर रीझ कर जब यमराज ने पूरी सहित जीव कला का आधान कर दिया उसी शरीर में तो सत्यवान जीवित माने गए गीता के पंद्रहवें अध्याय में नैयायिकों की शैली में बात कही गई मनस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती वायुर्गंधा जैसे पुष्प है तो पवन के द्वारा गंध का कर्षण हो जाता है वायु तत्व गंध का आश्रय जो पुष्प है उसे गंध को कर्षित कर लेता है इसी प्रकार काल और कर्म के योग से जीव इस स्थूल शरीर से पुर्यष्टक का कर्षण कर लेता है इस शरीर को छोड़ देता है तब इसका नाम शब हो जाता है आप यह मत सोचिए सोचिए कि ये तो भक्ति को छूते ही नहीं जो विषय दिया गया है उसकी मीमांसा तो करनी होगी वो तो मीमांसा दो चार दस बीस नहीं होती है सत्य तो एक ही होता है नहीं सत्यस्य नानात्वम श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंध नहीं सत्यस्य से नत्वम सत्य तो एक ही होता है तीन और दो क्या होता है पाँच अच्छा पौने पांच कहें तो भी पांच की अनुगति तो है उत्तर में पांच का उल्लेख तो है पुरानी भाषा में बोल रहे साढ़े पांच कहें तो पांच की अनुगति तो है और सवा पाँच कहें तो पाँच की अनुगति तो है और जिस उत्तर में पाँच का कोई उल्लेख ही नहीं है तीन और दो छः होता है दो होता है एक होता है वह तो उत्तर है ही नहीं लेकिन पाँच के अतिरिक्त और कुछ भी है जिसमें पाँच की अनुगति है तो भी गणित कहेगा कि तीन और दो पाँच ही होता है पौने पाँच नहीं सवा पाँच नहीं साढ़े पाँच नहीं तो श्रीमद भागवत में जीवन दर्शन या विषय है जीवन क्या है इसकी मीमांसा तृतीय स्कंद और एकादश स्कंध में विस्तार पूर्वक की गई जीवन की परिभाषा भी की गई स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से युक्त जीव कला का नाम जीवन है इनमें अभिव्यंग अभिव्यंजक भाव है उदाहरण दिया गया जैसे बल्ब और बादल के योग से बिजली की अभिव्यक्ति होती है अभिव्यंजक के अधीन अभिव्यंग की अभिव्यक्ति सर्वमान्य है अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य भी सार्वभौम सिद्धांत है और अभिव्यंजक ही अभिव्यंग नहीं हुआ करता यह भी सार्वभौम सिद्धांत है मार्क्सवाद और रामराज्य राज्य नामक ग्रंथ में हमारे पूज्य श्री गुरुदेव ने कम्युनिस्टों की ओर से चार वाक्यों की ओर से एक पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया कि देहातिरिक्त आत्मा की उपलब्धि नहीं होती अगर शरीर से भिन्न अतिरिक्त कोई आत्म तत्व हो तो शरीर के बिना भी उसकी उपलब्धि हो तो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा यही सिद्ध होता है कि देहातिरिक्त आत्मा नहीं है चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही आत्मा है तो पूज्य गुरुदेव ने उत्तर दिया ईंधन दारु काष्ठ बिजली, के बिजली की दृष्टि से बादल बल्ब के अतिरिक्त बिजली की अभिव्य उपलब्धि नहीं होती तो आज से यही मानना प्रारंभ कर दें ईंधन ही अग्नि है बल्ब ही अग्नि विद्युत है मेघमंडल बादल ही विद्युत है ऐसा तो चार वाक्यों को भी मान्य नहीं है क्यों भूत चतुष्टय का अस्तित्व तो नैरात्मवादी भी स्वीकार करते हैं ना जो कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा में ग्राह्य है उसका अस्तित्व भौतिकवादियों को भी मान्य है तो पृथ्वी जल तेज और वायु का इंद्रिय गोचर जितना स्वरूप उपलब्ध है उतना तो चारवाक्यों को भी स्वीकार करना पड़ता है वायु को प्रत्यक्ष मानते हैं नैयायिक भी हम लोग भी तो क्या आज से चारवा क्या मानेगा कि ईंधन दारू काष्ठ बल्ब या बादल के अतिरिक्त अग्नि विद्युत की उपलब्धि नहीं होती तो आज से यह कह दें कि ईंधन ही अग्नि है विद्युत है बल्ब ही अग्नि है विद्युत है ऐसा तो नहीं कहेंगे बादल ही अग्नि है विद्युत है ऐसा नहीं कहेंगे तो अभी हमने बताया कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक होता है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक होता है कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक होता है और जीव शिव स्वरूप परमात्मा का अभिव्यंजक होता है तो जब जीव सूक्ष्म और कारण शरीर रूप पुरियष्टक को काल और कर्म के वशीभूत होकर करषित कर लेता है खींच लेता है और इसको छोड़ देता है तो यह शरीर शब हो जाता है इसमें एक मैं दृष्टांत देता हूँ सावधान बल्ब फ्यूज ना हो हा? और स्विच ऑन हो लेकिन बिजली चली जाए तो बल्ब की विद्यमानता में भी विद्युत की प्राप्ति तो नहीं होगी प्रकाश की प्राप्ति तो नहीं होगी लेकिन फिर कहीं बिजली आ जाए स्विच ऑन है और बल्ब फ्यूज नहीं है तो क्या होगा प्रकाश प्राप्त होगा इसी प्रकार सत्यवान का शरीर तो शेष था शरीर तो विद्यमान था ना? तो यमराज जी ने योग बल से सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जीव कला का आकर्षण कर लिया तो शरीर सव हो गया और भगवत कृपा से सावित्री के शील से द्रवित होकर उसके धर्म से प्रभावित होकर या पुनः सूक्ष्म कारण शरीर सहित जीव कला को उसमें सन्निविष्ट कर दिया तो वही सत्यवान जीवित माने गए तो स्थूल शरीर यहाँ शेष रह जाता है सूक्ष्म और कारण शरीर के सहित कला इस शरीर का त्याग कर देती है इसी का नाम मृत्यु है श्रीमद् भागवत में अत्यंत देह की अत्यंत विस्मृति का नाम एकादश स्क में मृत्यु कहा देह की किसी भी कारण से अत्यंत विस्मृति का नाम मृत्यु है अभावनात्मक वियोग का नाम भी मृत्यु है जैसे स्वप्नावस्था में इस स्थूल शरीर की अत्यंत विस्मृति रहती है क्या स्वप्न में इस स्थूल शरीर का ज्ञान थोड़े होता है नहीं होता तो विद्यमानता तो है लेकिन स्थूल शरीर का भान नहीं है अभानात्मक वियोग स्वप्न में स्थूल शरीर का हो जाता है और सुसुप्ति में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर का अभावनात्मक वियोग हो जाता है और समाधि में कारण शरीर का अभात्मक वियोग हो जाता है और कैवल्य दशा में सर्वतोभावन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का आत्यंतिक वियोग हो जाता है विषय पर झटपट आना है कई बार हमने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का वर्णन किया और पुर्यष्टक को हमने सूक्ष्म और कारण शरीर कह दिया तब भावना उदित हुई कि यह स्थूल शरीर क्या है सूक्ष्म शरीर क्या है कारण शरीर क्या है जन्मादेशन्वया इसी के प्रकार अंतर से व्याख्या है स्थूल शरीर हम लोगों का सप्त धातुमय ठीक और एक दिन यह शव हो जाता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में हमारा आपका ग्राह्य होता है इसको कर्मायतन भोग आयतन ज्ञान आयतन कहा जाता है मनुष्य शरीर के द्वारा कर्म की सिद्धि भी होती है ज्ञान की सिद्धि भी होती है भोग की सिद्धि भी होती है कर्मायतन भी है भोगायतन भी है ज्ञानायतन भी है क्षित पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा इसमें भी बड़ी विचित्र बात है योग सांख्य और वेदांत के अनुसार यह स्थूल शरीर पंच भौतिक है नैयायिकों के अनुसार पांच भौतिक नहीं है पूर्व मीमांसकों के अनुसार पंचभ भौतिक नहीं है वैशेषिकों के अनुसार पंचभ भौतिक नहीं है चार वाक्यों के अनुसार पंच भौतिक नहीं है अलग अलग प्रस्थान है अलग अलग ढंग से इस शरीर की मीमांसा भी प्रस्तुत है क्योंकि नैयायिक आकाश को विभ मानते हैं तो किसी कार्य का आरंभक द्रव्य नहीं स्वीकार कर सकते आकाश तो अणु परिमाण परिमित नहीं होता ना बृहद होता है महत होता है व्यापक होता है तो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु ही तो आरंभक होंगे न दर्ण इत्यादि के इसलिए पंचत्व को प्राप्त हो गए या नयायिकों की भाषा नहीं हो सकती है अमुक पंचत्व को प्राप्त हो गए यह नयायिकों की भाषा नहीं हो सकती वैशेषिकों की भाषा नहीं हो सकती कम्युनिस्टों की भाषा नहीं हो सकती पूर्व मीमांसकों की भाषा नहीं हो सकती पंचत्व को प्राप्त हो गए या भाषा तो योगियों की हो सकती है सांख्यों की हो सकती है वेदांतियों की हो सकती है नयायिक और वैशेषिक ऐसा मानते हैं कोई शरीर पार्थिव होता है कोई वारुण होता है जलीय होता है कोई शरीर तैजस होता है और कोई वायव्य होता है लोक में हमारा आपका शरीर पार्थिव पृथ्वी का कार्य वारुण लोक में वारुण शरीर होता है जलीय होता है और अग्नि लोक में तैजस शरीर होता है वायु लोक में वायव्य शरीर होता है एक ही भूत से एक प्रकार का शरीर बनता है यह नैयायिकों वैशेषिकों का प्रस्थान है और मीमांसा मान मेयोदय नामक पूर्व मीमांसकों के ग्रंथ के अनुसार भट्ट मीमांसकों का भी एक पक्ष है यह हम लोग आकाश को भी कार्य मानते हैं तस्मा वा तस्माद आत्मनः आकाश सम्भूत वेदांति आकाश को कार्य मानते हैं नैयायिक नहीं मानते वैशेषिक नहीं मानते पूर्वीमांसक नहीं मानते लेकिन योगी मानते हैं सांख्यवादी मानते हैं तो तीन दर्शनों में या जो स्थूल शरीर है यह क्या है सप्त धातुमय तो सभी दर्शन के अनुसार है लेकिन पंच भौतिक है ठीक है औरों के अनुसार चातुर्भौतिक कह दें या किसी एक भूत से ही शरीर मिला है बना है यह कह दें तो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में ग्राही बनता है और एक दिन शब्द के रूप में परिणत होता है इसी का नाम स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर क्या है इसमें भी बहुत संक्षिप्त चित्रण करेंगे ताकि पूरा वेदांत न हो जाए सूक्ष्म शरीर क्या है कर्मेंद्रियों को सूक्ष्म शरीर का एक अंश मानते हैं पाँच कर्मेंद्रिया हैं जिनके द्वारा क्रिया की निष्पत्ति होती है क्रिया का संपादन होता है उनको कर्मेंद्रिय कहते हैं वाक कर्मेंद्रिय है उससे वाणी की निष्पत्ति होती है इसी प्रकार से हाथ भी कर्मेंद्रिय है पाऊँ भी कर्मेंद्रीय है नीचे के दो अंग जो हैं मलमूत्र का विसर्जन होता है वो भी कर्मेंद्रिय हैं लेकिन सावधान इन्द्रियाँ अतीन्द्रिय होती हैं विचित्र बात है इंद्रियाँ क्या हैं अतीन्द्रिय हैं इंद्रिय गोचर नहीं है इसका नाम हाथ है किस प्रकार जिस प्रकार कोई बल्ब का नाम बिजली कह दे उसी प्रकार इसका नाम हाथ किस प्रकार है ये तो इंद्रिय गोचर है ना लेकिन हाथ नामक सचमुच में जो इंद्रिय है वो तो अतिद्रीय है सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जैसे इसको हम लोग आँख कहते हैं या नहीं लेकिन क्या सचमुच में यही आँख है तो गाढ़ी नींद में स्वप्न में इसके द्वारा बाह्य रूप का दर्शन कहाँ होता है मुर्दा शरीर में इसके द्वारा रूप का दर्शन कहा होता है इसको आंख कहते हैं क्यों कहते हैं नेत्र इंद्रिय का अभिव्यंजक होने के कारण इसको भी आंख कहते हैं एक चिकित्सकों की सभा में हमने कहा कि हम लोगों को आठ प्रकार की आंखों का ज्ञान है हम आठ प्रकार के नेत्र का वर्णन कर सकते है और आप अध्ययन का विषय केवल एक स्थूल नेत्र है तो जैसे नेत्र कहते इसको हैं और नेत्र है नहीं अतिय नेत्र इंद्रिय का अभिव्यंजक है तो पाँच कर्मेंद्रिया अतीन्द्रिय हैं और पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं एक के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है विसर्जन हो जाए तो कर्मेंद्री और ग्रहण हो जाए तो ज्ञानेन्द्रिय चार वर्ष पहले हमने यहाँ व्याख्या की थी आकाश का गुण क्या है शब्द शब्द का ग्रहण जिस इंद्रिय से होगा उसका नाम स्रोत्र वो ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय सात्विक हैं कर्मेंद्रिय राजस हैं इसको वेदांतियों की भाषा में कहेंगे अपचीकृत आकाश के एक वटाचार सत्वांश से अतीन्द्रिय स्रोत्र की उत्पत्ति होती है और अपंचीकृत आकाश के एक वटाचार राजोंश राजस्व अंश से अतीन्द्रिय वाक की उत्पत्ति होती है ठीक है इसी प्रकार त्वक एक ज्ञानेन्द्रिय है उसके द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है नेत्र ज्ञानेन्द्रिय है उसके द्वारा रूप का ग्रहण होता है रसना ज्ञानेन्द्रिय है उसके द्वारा रस का ग्रहण होता है और घ्राण नासिका ज्ञानेन्द्रिय है उसके द्वारा गंध का ग्रहण होता है कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों का समुदाय सूक्ष्म शरीर में अब अंतकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंतकरण चतुष्ट कहे जाते हैं लेकिन एक बार पंचायत हुई कि भाई सब पांच पांच तो इन्होंने क्या विगारा किया चार ही पांच भूत हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पाँच कर्मेंद्रियाँ हैं पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं मुख्य रूप से प्राण अपान व्यान उदान समान पंच प्राण हैं तो फिर अंतकरण को भी पांच प्रकार का कहना चाहिए तो पैंगलो पेंगलोपनिषद के अनुसार त्रिशिखिव ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार सूर्योपनिषद के अनुसार और दासबोध मराठी में है उसके अनुसार अंतक और योग वाशिष्ठ के अनुसार पाँचवा वेद क्या है स्वयं अंतकरण है अथवा ज्ञातृत्व है अथवा स्फुरण है अंतकरण पंचक का भी वर्णन आता है मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसे चार तरंगे हों उन तरंगों को स्थामने वाला साधने वाला पाँचवा जल हो इसी प्रकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार को साधने वाला आश्रय तत्व का नाम अंतकरण है अंतकरण को मिलाकर पांच संख्या की प्राप्ति होती है उसी का नाम गातृत्व है उपनिषदों में योग वासिष्ठ में उसी का नाम स्फुरण है या भी सूक्ष्म शरीर है तो कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक अंत पंचक ठीक है और प्राण पंचक प्राण व्यान उदान समान पांच उपप्राण भी हैं नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय और सुबालोपनिषद त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद में चौदह प्रकार के प्राणों के भेद का वर्णन लेकिन अभी हम पाँच रखते हैं बाकी जो दस हैं, हैं एक नौ हैं उनका अंतर भाव कर लेते हैं प्राण अपान व्यान उदान समान यंता ये क्या है प्राण पंचक और तनमात्र पंचक तनमात्र पंचक का अर्थ होता है जिसको सांख्यवादी तनमात्रा कहते हैं उसको वेदांती अपचीकृत भूत कहते हैं अर्थ है कई है वो कहेंगे शब्द तन हम कहेंगे अपचीकृत आकाश वे कहेंगे स्पर्श तन हम कहेंगे अपचीकृत वायु वे कहेंगे रूप तन हम कहेंगे अपचीकृत तेज वे कहेंगे रस तन हम कहेंगे अपचीकृत जल वे कहेंगे गंध तन हम अपनी भाषा में कहेंगे अपंचीकृत पृथ्वी तनमात्र पंचक इसका लोटा देन भैया आ, पानी नहीं लोटा जैसे तांबे से बना हुआ यह पात्र है ना तो इसको जहाँ जहाँ ले जाएंगे तो तामा भी जाएगा या नहीं तांबे को कार के थोड़े ले जा सकते ताम्र पात्र को ठीक है ना तो चूँकि तैतरी उपनिषद और छांदों के उपनिषद में अपनी अपनी शैली है छांदों की श्रुति में कहा गया कि मन भी भौतिक है वाक भी भौतिक है प्राण भी भौतिक है अन्नमय मन होता है आपोमय प्राण होता है तेजोमयी वाक होती वाणी तेजोमयी होती है और मन अन्नमय होता है ठीक और प्राण आपोमय प्राण पुष्टि विशेष रूप से जल से होती जल कम पीते हैं तो उनका प्राण दुर्बल रहता है जल पानी अधिक पीना चाहिए तो प्राण की पुष्टि होगी भोजन करेंगे तो मन की कलाएं सोलह कलाएं हैं जैसे चंद्रमा और मन का घनिष्ठ संबंध है ना दैवज्ञ क्या कहेंगे तो सोलह कलाएं क्या हैं? चंद्रमा की हैं और सोलह कलाएं मन की हैं अन्न पावेंगे तो मन की कला उद्भूत रहेगी ठीक है और तेजसअ प्राय या तेजस वस्तु पावेंगे घृत इत्यादि क्या है तेजसअप्राय झटपट तेज बन जाए ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना झटपट रक्त बन जाए उससे भी काम ना चले तो सीधे रक्त चढ़ाओ तो ग्लूकोज में क्या है झटपट रक्त बनने की क्षमता है तो ये दुग्ध घृत इत्यादि तेजसअप्राय वस्तुएँ हैं कोई सुवर्ण भस्म पावे वो तो तैजस है ही तो वाक इंद्रिय की परिपुष्टि होती है वाक का पोषण होता है इनसे घृत इतिहाद से तो छांदोग्य श्रुति के अनुसार मन वाक प्राण से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर भौतिक हैं इस पर पंचदशी कार युक्ति दी कि ग्राही ग्राहक भाव साजात्य में होता है क्यों जी रूप का ग्रहण नेत्रों के द्वारा होता है नेत्रों के द्वारा ही क्यों होता है हम तो नाक से रूप का ग्रहण कर लेंगे कर सकते क्या क्योंकि नेत्र भी तेजस है और रूप भी तेजस है इसकी व्याख्या भी कई वर्ष पहले कर चुके हैं न्यायिक वैशेषिक ये कहेंगे नेत्र तेजस है द्वणु कोटिक हैं कार्य हैं अतिद्रिय हैं और हम कहेंगे कि नेत्र अभी हमने बताया अपचीकृत तेज के एक बटा सात्विक अंश से नेत्र बनते हैं और तेज का गुण क्या है रूप तो अगर नेत्र तेजस ना होते तो तेजोनिष्ठ गुण विशेष रूप का ग्रहण भी न कर पाते सजातीय का सजाती से ग्रहण होता है तो अब प्रश्न है उठा मात्र पंचक हम लोग क्यों कहते हैं छाणोग श्रुति के अनुसार और तैतृय के अनुसार मिलाकर बोलते हैं या चब सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है हमारे यहाँ भागवत प्रस्थान में पुरंजनोपाख्यान को छोड़कर अन्यत्र अन्यत्रख्य की प्रक्रिया है प्रस्थान का विनियोग है वेदांत में प्रक्रिया श्रीमद भागवत में सांख्यों की है पर्यवसान जो है वो वेदांत में है और कहीं कहीं प्रक्रिया में भी विचित्रता है क्या जैसे हम लोग कहेंगे सात्विक ठीक है तईजस को उपनिषद में को उपनिषद में सात्विक कहेंगे और सांख्यक प्रस्थान में तईजस का अर्थ राजस हो जाएगा है न अच्छा वेदांती कहेंगे चैत्य माने दृश्य और भागवत में चैत्य का अर्थ अंतर्यामी हो जाएगा आचार्य चैत्य वपुसा चित्त के नियामक का नाम चैत्य तो व्युत्पत्ति निरुक्ति के भेद से निरुक्ति के भेद से तो कहीं कहीं भागवत जो है वो वेदांत और सांख्य दोनों से विलक्षण ढंग से चलता है कहीं कहीं प्रक्रिया लेता है भागवत सांख्यों और पर्यवसान कर देता है वेदांत में तो भागवत अपने आप में विचित्र ही दर्शन है <laughs> सर्वथा विनियोग उसका न सांख्य में हो सके न कुछ अच्छा भागवत में बुद्धि पुरंजन के उपाख्यान को छोड़कर बुद्धि का स्तर भागवत में बहुत निम्न है मन उससे उत्कृष्ट है बुद्धि को तरा राजस माना भागवत ने मन को सात्विक माना है तो भागवत में बुद्धि का स्तर उतना उत्कृष्ट नहीं है जितना कि वेदांत प्रस्थान में है यहाँ पर सांख्य और वेदांत दोनों से विलक्षण ही चलता है मन का उत्कर्ष है भागवत में बुद्धि का नहीं ये सब अपनी अपनी विशेषताएं हैं उधर ध्यान नहीं देंगे कोई पीएचडी की थ्योरी नहीं लिखी जा रही है पीएचडी करने की बात नहीं यदि पीएचडी वालों ने ही ये विषय रखा है श्रीमद में जीवन दर्शन तो सूक्ष्म शरीर जो है कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ अंतकरण प्राण ये भौतिक हैं और पंचीकृत पंच महाभूत के कार्य हैं ये और स्थूल शरीर पंचीकृत पंचमहाभूत के कार्य हैं तो सूक्ष्मता स्थूलता का अंतर है लेकिन सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है इनका उपादान तो साथ में जाएगा ना इसलिए तनमात्र पंचक जैसे लोटा हम ले जाएंगे तो तामा भी तो साथ में जाएगा चांदी के गिलास को ले जाएंगे तो चांदी भी तो साथ में चलेगी इसी प्रकार तन्मात्र पंचक इसका नाम हो गया सूक्ष्म शरीर पांच पाँच कर्मेंद्रिया पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ प्राण अंतःकरण चतुष्टय या पंचक और तन्मात्र पंचक उपादान सहित सूक्ष्म शरीर का उल्लेख हो गया ठीक है अब अविद्या अविद्या जो है वह कारण शरीर है अविद्या काम और कर्म का वर्णन एकादश स्कंध और तृतीय स्कंध में भागवत में किया गया अविद्या और काम क्या है इच्छा इच्छा का काम का आश्रय क्या है इंद्रियाणी मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्य इंद्रिय मन और बुद्धि अर्थात सूक्ष्म शरीर तो काम का अंतर अंतर्भाव सूक्ष्म शरीर में हो गया और कर्म का अंतर भाव किस में होगा कर्म का अंतर भाव विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणी तनुते पिछ तैत उपनिषद तो कर्म की निष्पत्ति भी कहाँ से होती है विज्ञान से बुद्धि से सूक्ष्म शरीर से तो कामना और कर्म का अंतर भाव किस में हो गया सूक्ष्म शरीर में और अविद्या तो कारण शरीर है ही तो हमने जो कहा था कि सूक्ष्म और कारण शरीर पुर्यष्टक का अर्थ होता है पुर्यष्टक का अर्थ है सूक्ष्म और कारण शरीर इन दोनों का कर्षण जीव तत्व करता है या नियामक परमेश्वर करते हैं दोनों कहना चाहिए क्योंकि तो काम ये जो कर्म और काल के अधीन जीव है इस शरीर को ना भी छोड़ना चाहे तो महाकालेश्वर जो भगवान हैं वो क्या करते हैं इसके स्थूल शरीर से सूक्ष्म कारण शरीर सहित जीव को कर्षित कर लेते तो हैं मनसष्ठान इंद्रियाणी क्योंकि नैयायिकों के यहाँ तो छह ही इंद्रिय हैं पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रियाँ और एक मन वो कर्मेंद्रियों को इंद्रिय नहीं मानते पृथक से अंतर्भाव कर लेते नयायिकों की भाषा में भी श्री कृष्ण भगवान बोल देते कौन पकड़े अंकुश क्या है विद्वानों पर कहाँ किस दर्शन का आश्रय लेकर बोल दें ऐ देखो देवता का खंडन नहीं करने लग गए भागवत में गोवर्धन पूजा में अब हाँ मीमांसक बन गए उस समय जब जैसा हो तो दार्शनिक हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ छह इंद्रिय यदि अब नयायिक होकर बोलने लग गए गीता के पंद्रहवें अध्याय में कहाँ किस दर्शन की ओर से बोलें तो वायुर्गंधा विवाह से आद दिवाकर जी आप बाद में आए आगे आइए विषय आपका रखा हुआ है <laughs> वायु और गंधा विवास आयात जैसे इस पर भी हम उधर नहीं ले जाएंगे झटपट ले जाएं न्यायिक कहेंगे कि आश्रय द्रव्य के बिना आश्रित गुण की गति हो ही नहीं सकती क्यों दिवाकर जी प्रश्न नहीं परीक्षा यहाँ कुछ नहीं है आप तो परीक्षा लेते रहे हैं नैयायिक कहेंगे कि गंध को कोई ले जाए वायु तत्व पुष्प से गंध को ले जाए और पुष्प ना जाए ऐसा संभव है क्या गंध तो गुण है तो उसका आश्रय तत्व जहाँ रहेगा वहीं तो गंध की विद्यमानता होगी तो पुष्प का अंश भी जाता है क्योंकि आश्रय के बिना गंध की गति कैसे होगी द्रव्य में संवेद होगा ना गुण समवाय सम्बंध स्थित होगा ना तो अपना अपना प्रस्थान है उधर अलग चपेट में नहीं तो जीवन की परिभाषा क्या बताई गई कि स्थूल और सूक्ष्म तथा कारण शरीर से युक्त जीव का नाम क्या है जीवन है ठीक है शिव भावापन या भगवत तादात्म्यापन और जोड़ दें क्योंकि जीवन धन का उल्लेख भी जीवन में होना चाहिए ना जीव से तत्व जिज्ञासा शिव तादात्म्यापन शिव भाव से भावित स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से युक्त जीव का नाम जीवन है यह जीवन की परिभाषा संपूर्ण भागवत के अनुसार यही निकलेगी अब दर्शन क्या चीज़ है <coughs> तो मनुस्मृति का केवल एक श्लोक यहाँ रखते हैं स्थल भी बता देते हैं और हमारे श्री जी ये सब जो दार्शनिक हैं मनुस्मृति का यह श्लोक हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुस्मृति छः चौहत्तर छठे अध्याय का चौहत्तरवा श्लोक सम्यक दर्शन सम्पन्न कर्म भीरन निबध्य थे दर्शन न विहीन महाराज इससे बढ़िया श्लोक क्या होगा सम्यक दर्शन सम्पन्न जैसा तैसा दर्शन नहीं सम्य दर्शन दर्शनीय का दर्शन होगा तब सम्यक दर्शन दर्शनीय तिलकोवन माला उधर ले जाइए सम्यक दर्शन सम्पन्न जो व्यक्ति होता है आइए सम्यक दर्शन सम्पन्न जो व्यक्ति होता है वो कर्मों के द्वारा निबद्ध नहीं होता है कर्म जिसको बांध दें वो दार्शनिक नहीं है लो जी बुरा न मानो होली। सम्यक दर्शन सम्पन्न है कर्म भी न थे इसका अर्थ क्या हुआ जी अर्थ यही हुआ ना प्रकारांतर से कि सम्यक दर्शन सम्पन्न तो कर्मों के द्वारा बंधन में आ नहीं सकता है अर्थात कोई कर्म निबद्ध भी है और दार्शनिक भी है ऐसा उचित कत, ऐसा कथन उचित नहीं है सम्यक दर्शन सम्पन्न कर्म भी न निबद्ध थे और दर्शन विहीन और दर्शन से मतलब सम्यक दर्शन से जो विहीन है रीता है जिसके जीवन में सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठा नहीं है संसारम प्रतिपद्यते, वो क्या होगा जी संसार का अर्थ है कर्म और कर्मफल अर्थात अविद्या काम और कर्म को प्राप्त होता है अर्थात जन्म और मृत्यु का ग्रास बनता रहता है तो दर्शन की परिभाषा आखिल क्या हुई दृश्यते वस्तु याथ्यात्म्यम अन्य दर्शनम ने सम्यक बोध का नाम ही दर्शन हुआ ना जिसके द्वारा अविद्या काम और कर्म की आत्यंत की निवृत्ति हो जाए उस ज्ञान का नाम ही यहाँ पर दर्शन है ठीक है तो जीवन दर्शन का अर्थ हो गया क्या मतलब जीवन से न को हटा दीजिए अब वो देहाती भाषा में अर्थ करते जीवन से न को हटा दीजिए क्या बच गया जीवन अब केवल जीव जो होगा वही रह जाए अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाए जीवन दर्शन का अर्थ क्या हुआ मोक्ष जीवन दर्शन का अर्थ हुआ मोक्ष मोक्ष की परिभाषा क्या है भागवत में सार्वभौम में, चारवाक से लेकर अब तक जितने सिद्धांत हैं मत हैं आगे भी कल्पना की जा सकती है मुक्ति की इससे बढ़िया विलक्षण परिभाषा ही नहीं हो सकती मुक्तिर हित्वा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति अन्यथा रूपम हितवा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति ही जिस दर्शन को या दार्शनिक को आत्मा का जो स्वरूप मान्य है उसी रूप में आत्म रूप से अवशिष्ट रह ले इसी का नाम मोक्ष है अब चारुवाक को भी आखिर एक विचित्र बात कह दें शरीर को कोई अपने प्रस्थान की सीमा में आत्मा मान सकता है तत्व नहीं मान सकता सार्वभौम सिद्धांत है चारवाकों के यहाँ भी शरीर तत्व है क्या भूतचतुष्टय तत्व है पृथ्वी तत्व है पानी तत्व है प्रकाश तेज तत्व है वायु तत्व है वो भले ही चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हो अपने दर्शन की अपनी मान्यता की सीमा में शरीर को कोई आत्मा मान सकता है लेकिन सार्वभौम सिद्धांत है कि शरीर किसी के यहाँ तत्व नहीं है <coughs> शरीर किसी के यहाँ तत्व नहीं है तो अब क्या अर्थ हुआ मुक्ति हित्व्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित जीवन की परिभाषा किया की गई प्रज्ञा शक्ति प्राणशक्ति से संपन्न शरीर का नाम जीवन है एक परिभाषा ये है शक्ति प्राण शक्ति से युक्त शरीर का नाम जीवन है और प्रज्ञा शक्ति अगर शरीर में विद्यमान है तो प्रज्ञा का अर्थ हो गया सूक्ष्म शरीर कारण शरीर वो जीव का अभिव्यंजक है ही पहले मैंने कह दिया कि स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है सूक्ष्म शरीर के द्वारा कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है कारण शरीर के द्वारा जीव की अभिव्यक्ति होती है अजीव के द्वारा शिव स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है तो भौतिकवादियों को अध्यात्मवादियों को अभिमत जीवन की परिभाषा क्या है परिव... अपनी व्याख्या पृथक पृथक कर लेंगे जैसे कहा चाहे भौतिकवादी हो चाहे अध्यात्मवादी हो मुक्ति की सार्वभौम परिभाषा क्या है भागवत के अनुसार अन्यथा रूपम हितवा स्वरूपेण व्यवस्थिति यही तो मुक्ति की सार्वभम परिभाषा है अनात्म वस्तुओं से विविध आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है या सार्वभौम परिभाषा मुक्ति की है तो जीवन की सार्वभौम परिभाषा भागवत के अनुसार क्या, क्या निकलेगी प्रज्ञाशक्ति प्राण शक्ति से युक्त पुष्ट शरीर का नाम जीवन है या शरीर का नाम जीवन है स्थूल शरीर का नाम जीवन है अब क्या है जी प्रज्ञाशक्ति का उल्लेख मैंने क्यों किया सुसुप्ति में प्राण शक्ति से युक्त तो शरीर बना रहता है लेकिन जीवन की परिपुष्ट परिभाषा चरितार्थ नहीं होती क्योंकि प्रज्ञा उस समय बीजावस्था को प्राप्त रहती है उत्फुल्ल नहीं रहती है इसलिए जीवन स्वस्थ जीवन की परिभाषा भौतिकवादियों के मत में अध्यात्मवादियों के मत में क्या हो सकती है प्रज्ञा शक्ति प्राणशक्ति से युक्त इस स्थूल शरीर का नाम जीवन है ये जीवन अब जीवन दिया किसने जी हाँ जीवन दिया किसने उस पर थोड़ा विचार कीजिए भागवत प्रस्थान आ जाएगा जीवन किसने दिया बुद्धि इंद्रिय मनअप्राणन जनाना मस्जद प्रभु प्रयोजन क्या किया दिया बहुत बढ़िया श्लोक है वेदस्तुति का प्रथम ही ना बुद्धि इंद्रिय मनअप्राणन जनाना मस्जद प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्माने कल्पनायच अकल्पनायच यह जो श्लोक है वेदस्तुति का प्रथम या द्वितीय श्लोक हाँ वेदस्तुति नामक अध्याय का ही यह श्लोक है सुखदेव जी का वचन है श्रुतियाँ तो आगे कहेंगी जय जय जय जही से यहाँ पर वेदस्तुति का यह श्लोक है दूसरा नामक अध्याय का वेद स्तुति नामक अध्याय का बुद्धिन्द्रिय मन प्राणा जनानाम असजत प्रभु ये क्या है जीवन दाता का उल्लेख है बुद्धिन्द्रिय मन प्राणा जनानाम असजद प्रभु जना नाम कहने से जीवों का उल्लेख हो गया प्रभु कहने से परमात्मा का उल्लेख हो गया और जीवन की सामग्री का उल्लेख जिसके बिना जीवन कह नहीं सकते और बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण कह दिया बुद्धि बुद्धिंद्रिय मन प्राणान जनाना मसजद प्रभु प्रभु माने परमात्मा सर्वसमर्थ परमेश्वर ने जीवों को बुद्धि इंद्रिय प्राण और मन से युक्त किया जीवों के लिए इनका सर्जन भगवान ने किया ठीक है तो बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर में है मन भी सूक्ष्म शरीर में है विज्ञानमय कोश मनोमय कोष बुद्धि इंद्रिय मन इंद्रियां आ गई कर्म इंद्रियों को ले लेंगे और ज्ञान इंद्रियों को ले लेंगे ठीक है तो ज्ञान इंद्रियों का योग तो मनोमय कोष के साथ भी है विज्ञानमय कोष के साथ भी है प्राणान कर्मेंद्रियों का योग प्राणमय कोष के साथ अर्थात जानाति इच्छति करोति न्यायिकों की भाषा वेदांतियों की भाषा में कहें स्वाभाविकी ज्ञान वाल क्रियाचल एक प्रस्थान है आखिर जानाति इच्छति करोति कर्म के मूल में पारिभाषिक कर्म के मूल में इच्छा अनिवार्य है इच्छा के मूल में ज्ञान अनिवार्य है कर्म हो बिना इच्छा के मनुस्मृति आदि के द्वारा उसका खंडन कर दिया गया तो कर्म के मूल में इच्छा इच्छा के मूल में ज्ञान बिना बोध के इच्छा नहीं बिना इच्छा के कर्म नहीं तो तीन सामग्री भी तो चाहिए हमको हमको ज्ञाता भी होना है और हमको संकल्प संपन्न भी होना है और हमको कर्ता भी होना है तो विज्ञानमय कोष के योग से जीव हो जाता है क्या ज्ञाता और मनोमय कोष की प्रधानता से इच्छा की उत्पत्ति हो जाती है और प्राणमय कोष की प्रधानता से कर्म की उत्पत्ति हो जाती है इसलिए तीन का नाम लिया और कर्मेंद्रियों का ज्ञानेन्द्रियों का अंतर्भाव मन बुद्धि और प्राणों में हो जाता है अब इनका नाम लिया तो जैसे अभिव्यंजक के बिना तो ये टिकेंगे कैसे दुग्ध इत्यादि को किसी पात्र में रखेंगे न तो सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर का भी अंतर्भाव कर दिया ऊपर कारण शरीर का उल्लेख नहीं है और नीचे स्थूल शरीर का उपलेख नहीं है उल्लेख नहीं है अर्थात ऊपर कारण शरीर और नीचे स्थूल शरीर ये सब भगवान ने बनाया अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को जीवों के लिए बनाया अब कोई कहेंगे कारण शरीर भी बनाया जाता है क्या हाँ व्यस्ति कारण शरीर क्या है मलिन सत्वगुण प्रधान है तो जब गुणों में क्षोभ होगा तब तो मलिन सत्वगुण की प्रधानता से अविद्या अज्ञान या कारण शरीर की जीव को प्राप्ति होगी भगवान अगर गुणों में क्षोभ उत्पन्न न करें तो जीव को कारण शरीर की उपलब्धि भी न हो तीनों शरीरों को जीवों के लिए प्रदान करने वाले का नाम परमेश्वर है अब प्रयोजन क्या है जी जीवन दर्शन दर्शन का अर्थ प्रयोजन ले लीजिए थोड़ी देर के लिए इस जीवन के पीछे प्रयोजन क्या है क्यों बनाया भगवान ने भगवान ने आखिर सृष्टि की रचना क्यों की संसार क्यों बनाया जीवों को जीवन ही क्यों प्रदान किया न रहे बांस न बाजे बांसुरी अगर भगवान ने बाह्य जगत न बनाया होता और बुद्धि इंद्रिय प्राण से युक्त जीवन जीवों को न प्रदान किया होता तो जीवों को कोई कष्ट भी प्राप्त नहीं होता भगवान तो करुणा वरुणालय हैं लेकिन दुखप्रद सामग्रियों से युक्त जीवन से युक्त जीव को क्यों करते हैं यह प्रश्न आया तो प्रयोजन बताया क्या बताया मात्रार्थम से एक प्रयोजन भवार्थम च दूसरा प्रयोजन आत्मने तीसरा प्रयोजन अकल्पनाय चौथा प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्ट श्रीधरी मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च अब यहाँ पर पुरुषार्थक क्रम को बदल दीजिए क्योंकि श्लोक है के अनुसार मात्रार्थम च भवाार्थम च हम लोग कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष तो यहाँ पर कर लीजिए अर्थ मात्रार्थम च भवार्थम च और आत्मा ने अकल्पनायें तो अर्थ धर्म काम मोक्ष अकल्पनायें मोक्ष अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय की जीव को सिद्धि हो सके इसलिए प्रभु ने अनुग्रह पूर्वक पूर्व पूर्व पूर्वकर्मोपासना के अनुसार यथा यथापूर्व कल्पयत जीवों को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से युक्त किया यह अर्थ हुआ अब पुरुषार्थ चतुष्टय को दो भागों में बाँट दीजिए तो अब अभ्योदय निश्रेयस वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र अब उसी को योग और सांख्य की भाषा में कहिए तो भोग और मोक्ष भोग और अपवर्ग सार्वभौम सिद्धांत है दर्शन मानता है भोग और अपवर्ग भोग में धर्म अर्थ काम का अंतर्भाव हो गया अपवर्ग में मोक्ष का अंतर्भाव हो गया और निष्काम कर्म जो है वो दोनों और चला जाता है तो धर्म अर्थ काम कहने पर भोग की सिद्धि हो गई अपवर्ग कहने पर मोक्ष की सिद्धि हो गई या तो अभ्युदय निश्चेयस सिद्धि सधर्म वहाँ पर अब ह्युदय का अर्थ किया शंकर मिश्र ने तत्व ज्ञान हाँ अभ्युदय का अर्थ है तत्व ज्ञान उसी से निश्चयस की प्राप्ति होगी ना तो वो धर्म है तत्व ज्ञान भी धर्म है गीता के अठारहवीं अध्याय में ब्राह्मणों के जो कर्म हैं उसमें तत्व ज्ञान भी है ज्ञान विज्ञान कर्म से मोक्ष हो सकता है या नहीं एक बार ही हमने कहा था हो सकता है कैसे जब हम गीता के अठारहवीं अध्याय की शैली में बोलकर ज्ञान को भी कर्म कह दें पारिभाषिक ज्ञान विज्ञान जो आदि नौ कर्म है ब्राह्मणों के उसमें विज्ञान भी तो है ज्ञान भी तो है तो सार या निकला कि भोग और मोक्ष ये दो प्रयोजन की सिद्धि हो इसलिए भगवान ने जीवों को जीवन प्रदान किया ये भागवत का सिद्धांत हो गया अब उसमें कहा जाए कि पूर्व मीमांसकों की दृष्टि में न कदाचित अनिदृषम जगत न कदाचित अनिदिशम जगत कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था अर्थात खंडप प्रलय मानते हैं महाप्रलय पूर्व मीमांसक नहीं मानते लेकिन नयायिक वैशेषिक जो है लगभग खंडप प्रलय मानते हैं पूर्वीमांसकों से उनका प्रलय उन्नत है लेकिन सांख्य योग और वेदांत की दृष्टि से पूर्व मीमांसकों की अपेक्षा उन्नत होने पर भी खंडप प्रलय तुल्य ही नहीं न्यायिकों वैशेषिकों का महाप्रलय क्यों जी पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं का लय होगा क्या नहीं होगा महाप्रलय में कहाँ लय होगा और पृथ्वी के परमाणु जल के परमाणु में जल के परमाणु तेज के परमाणु में तेज के परमाणु वायु के परमाणु में लीन हो यह प्रक्रिया तो उनके यहाँ नहीं है परस्पर कार्य भाव तो नहीं है ना तो पृथ्वी जल तेजवायु के परमाणु तो सृष्टि रहेंगे आकाश तो स्वरूप सवशिष्टय रहेगा दिक तत्व काल तत्व स्वरूप सवशिष्टय रहेगा मन स्वरूप सवशिष्टय रहेगा क्या आत्म तत्व को तो रहना ही चाहिए और परमात्मा रहेंगे ही इसका मतलब आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त भी आकाश भी रह गया महाप्रलय में काल भी रह गया दिक्क तत्व भी रह गया मन भी रह गया पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु भी रह गए गुणों में भी नित्य सब पदार्थ ढूंढे जा सकते हैं केवल पांच प्रकार के कर्म अनित्य होते हैं तो नैयायिकों के यहाँ जो महाप्रलय है वो भी वेदांत सांख्य योग की शैली में खंड तुल्य ही है तो महाप्रलय का चित्रण करके प्रवचन को विराम की ओर ले जाते हैं महाप्रलय की दशा में जीव कैसा रहता है क्लेश कर्म विपाक आशय से पर इनका परामर्श भी जीव को नहीं होता मतलब अछूता